देवी भागवत सातवा स्कंध त्रिशंकु पर विश्वामित्र की कृपा यास जी कहते हैं शत्रुओं के मान मर्दन करने वाले राजन मुनिवर विश्वामित्र की वह परम साध्वी भार्या दैनीय दशा को प्राप्त हो चुकी थी उसकी बात सुनकर आश्वासन देते हुए विश्वामित्र ने उससे कहा विश्वामित्र जी बोले कमल लोचने जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है उस नरेश को मैं साप से अवश्य मुक्त कर दूंगा मेरे द्वारा विद्या एवं तपस्या के बल से बहुत शीघ्र उसका संकट दूर हो जाएगा राजन मुनिवर कौशिक परमार्श तत्व को पारदर्शी विद्वान थे उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को यो आश्वासन देकर मन में सोचा कि इस राजा का दुख कैसे दूर हो सकेगा सम्य प्रकार से विचार करने के पश्चात जहाँ त्रिशंकु था वहां वे चले गए उस समय वह चांडाल की आकृति में अत्यंत दीन होकर एक स्वपक्ष के घर पर ठहरा था मुनि को आते देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया तुरंत दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उसने मुनि के चरण पकड़ लिए तब जिजवर कौशिक ने राजा तुशंकु को हाथ में पकड़कर उठाया और आश्वासन देकर कहा राजन तुम्हें मेरे लिए मुनि द्वारा स्थापित हो जाना पड़ा है अतः अब मैं तुम्हारा अभिलाषा पूर्ण करूँगा कहो इस समय मेरे करने योग्य कौन सा कार्य है राजा ने कहा मुने पूर्व समय की बात है मैंने यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की उनसे कहा मुनिवर मैं एक श्रेष्ठ यज्ञ करना चाहता हूँ आप उनके आचार्य बन जाइए विपरेंद्र आप ऐसा यज्ञ करवाइए जिसके प्रभाव से मैं स्वर्ग में जा सकूँ सुख के परमाश्रय इंद्रलोक में इसी शरीर से जाने का मेरा आग्रह था तब वशिष्ठ जी ने कुपित होकर मुझसे कहा अरे प्रचंड मूर्ख तू तो इस मानव शरीर से स्वर्ग में स्थान कैसे पा सकता है परम पवित्र मुने मैंने स्वर्ग के लोभ में आकर पुनः उन महाभाग से कहा कि तब मैं किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लूँगा ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझे श्राप दे दिया मूर्ख तू चाणार हो जा मुनिवर इस प्रकार श्राप लगने का समस्त कारण मैं कह चुका आप मेरे दुख का अंत करने में परम समर्थ हैं राजन तदनंतर आरंभ से अंत तक दुख की सारी बातें बताकर राजा त्रिशंकु चुप हो गया विश्वामित्र मुनि भी उसके साप को मिटाने का उपाय सोचने लगे व्यास जी कहते हैं महान तपस्वी गाधीनंदन विश्वामित्र ने मन में कर्तव्य के विषय पर विचार करके यज्ञ की सामग्रियाँ जुटाई और मुनियों को आने के लिए निमंत्रण भेज दिया निमंत्रित मुनिगण यज्ञ का अभिप्राय समझकर आने से अस्वीकार कर गए वशिष्ठ जी ने उस सबको मना भी कर दिया था यह बात जानकर विश्वामित्र की उदास हो जाए उनके दुख की सीमा न रही तब वे जहां राजा त्रिशंकु रहता था वहां चले गए जाकर उन्होंने शंकु से कहा राजेंद्र वशिष्ठ ने अभी ब्राह्मणों को मना कर दिया है अतः यज्ञ में कोई भी ब्राह्मण सम्मिलित नहीं हो सका महाराज अब तुम मेरी तपस्या का प्रभाव देखो जिसके बल पर मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा मनोरथ तो मुझे करना ही है कौशिक ने हाथ में जल लिया और गायत्री जब से उपार्जित अपना सारा पुण्य संकल्प के द्वारा राजा को सौंप दिया पुण्य प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राजा त्रिशंक से कहा राज अब तुम सावधान होकर स्वेच्छापूर्वक स्वर्ग में जा सकते हो राजेंद्र बहुत दिनों के परिश्रम से मुझे यह पुण्य प्राप्त हुआ था तुम बड़े प्रसन्नता के साथ इस पुण्य के बल से इंद्रलोक पधारो वह भी तुम्हारा कल्याण हो